परमपिता परमात्मा का स्मरण हम सबका राजा सम्राट परमात्मा ओ सज्जनों परमात्मा को किन किन संबोधनों से हमें संबोधित करना चाहिए उसका एक विस्तृत स्वरूप महषि दयानंद ने आर्यावे विनय के व्याख्यान में जगह जगह पर दिया है और प्रथम प्रकाश के प्रथम मंत्र में तो एक साथ बहुत सारे संबोधन दिए हैं इन संबोधनों को देखकर के हमें पता चलता है कि महर्षि दयानंद परमात्मा को किस रूप में देखते थे किस रूप में स्वीकार करते थे और वो ये भी चाहते थे कि समस्त आर्यजन परमात्मा को इस रूप में देखें स्वीकार करें क्योंकि परमात्मा इन गुण धर्मों से युक्त है इसलिए हमें परमात्मा को इस रूप में देखना चाहिए स्वीकार करना चाहिए इसलिए मर्षि ने विशेष शब्दों का प्रयोग करते हुए बहुत सारे संबोधन हमें प्रदान किए। किए उन संबोधनों के क्रम में आज नया संबोधन है हे राज्य विधायक परमात्मा को कहा हे परमात्मा आप राज्य विधायक हैं राज्य का विधान करने वाले हैं पृथ्वी पर बहुत सारे राज्य हैं राज्य का मतलब शासन जहां कोई राजा होता है राजा के द्वारा कुछ शासन किया जाता है नेतृत्व तो किया जाता है उसे राज्य कहते हैं यहां राज्य का मतलब आजकल जिस तरह लिया जाता है उस दृष्टि से देखेंगे तो राष्ट्र भारत एक राष्ट्र है उसमें बहुत सारे राज्य हैं। तो यहां राज्य का मतलब भारत जैसे राष्ट्र में जो राज्य हैं उस तरह का ही राज्य नहीं विभिन्न देश है वो भी राज्य ही कहलाते हैं भारत भी एक राज्य है देश है क्योंकि वहां कोई राजा है शासक है भले ही वो राजा या शासक जनता का चुना हुआ हो अथवा परंपरागत हो जन्मतः राजा का पुत्र राजा जिस भी तरह से हो प्रक्रिया कोई भी हो लेकिन राज्य होना चाहिए तो परमात्मा राज्य का विधायक है विधान करने वाला है अनेक व्यक्ति इस रूप में देखते हैं राज्यों को कि मनुष्यों को बांटने की व्यवस्था है एक राज्य की अपनी सीमाएं हैं दूसरे राज्य की अपनी सीमाएं हैं किसी मनुष्य को उसी राज्य में अधिकार है जिसमें वो रह रहा है दूसरे राज्य में जाना स्वीकृति पूर्वक हो सकता है अथवा निश्चित भी हो सकता है दूसरे राज्य में जाकर के वहां वो स्थाई नहीं रह सकता मकान नहीं खरीद सकता नौकरी नहीं कर सकता इत्यादि नियम होते हैं और जहां छूट होती है उसमें फिर विशेष व्यवस्था स्वीकृति लेनी होती है ये राज्य क्या करते हैं लोगों को बांट देते हैं सीमाएं ला देते हैं फिर कवि और लेखक और विचारक स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति ये प्रस्तुत करते हैं कि सीमाएं मनुष्यों की बनाई हुई हैं परमात्मा ने तो कोई सीमा नहीं बनाई थी पर बात भी ठीक है ये देशों की राज्यों की सीमाएं देशों और राज्यों के भिन्न भिन्न संविधान ये किसने बनाए हैं ये मनुष्यों ने बनाए मनुष्यों के नेताओं ने बनाए मनुष्यों ने स्वीकार किया उसको कुछ उसको नहीं भी स्वीकार करते वो कहते हैं जैसे हवा को कोई बांध नहीं सकता उसकी कोई सीमा नहीं होती है हवा किसी भी देश में आएगी जाएगी स्वतंत्रता से वह परमात्मा के द्वारा रचित है सब मनुष्य परमात्मा की दृष्टि में समान है इसलिए कोई सीमा नहीं नदियां जल वृष्टि बादल इनकी कोई सीमा नहीं पक्षियों की कोई सीमा नहीं पक्षी निर्बाध रूप से सीमाओं को पार करते हैं आते हैं जाते हैं ये सीमाएं मनुष्यों की बनाई हुई हैं और मनुष्यों की संकुचित दृष्टि का परिणाम है आज का प्रगतिशील चिंतक जो प्रगतिशील माने जाते हैं स्वतंत्रतावादी माने जाते हैं मानवतावादी माने जाते हैं वो राज्य और शासन का समय समय पर विरोध या खंडन करते हैं वो मानव की पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं इसी तरह से भिन्न भिन्न संविधानों को भी वो गलत मानते हैं वो इसे अमानवीय मानते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरों पर शासन करे क्यों करे कोई व्यक्ति किसी पर शासन हर मनुष्य स्वतंत्र है समानता होनी चाहिए व्यक्ति को अपने निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए उसका अपना जीवन है वो चाहे जैसे जिए और इसकी रक्षा होनी चाहिए इसका मान होना चाहिए इसलिए जो शासन है अधिकारी हैं, जो कि शासन का ही एक अंग है अपने नियम बनाते हैं दूसरों पर लागू करते हैं अपना अधिकार बनाते हैं तो कोई अधिकारी हो गया शासक हो गया और कोई शासित हो गया इसको आप शासित समझ रहे हो अपने डंडे से चला रहे हो ये उनके अधिकार स्वतंत्रता का हनन है इत्यादि एक विचारधारा आज विश्व में प्रचलित है और जो अपने को प्रगतिशील मानते हैं वो इसका समर्थन करते हैं राज्य का विरोध करते हैं वो जो लिखना चाहते हैं उसको शासन चुकी रोकता है वो जो बोलना चाहते हैं उसको शासन रोकता है उनके स्वतंत्रता से आने जाने को बाधित करता है मना भी कर देता है इसलिए वो इसका विरोध करते हैं एक प्रश्न खड़ा होता है क्या परमात्मा इन सीमाओं को गलत मानता है विभिन्न राज्य जो बने हैं विभिन्न राष्ट्र बने हैं ये उचित है या नहीं है ईश्वर की दृष्टि में ये उचित है या नहीं है सामान्य तर्क की दृष्टि से हवा पानी पक्षी इत्यादि बादल इनकी कोई सीमा नहीं है तो पर ये परमात्मा के बनाए हुए हैं तो परमात्मा ऐसा ही होना चाहिए ये एक तर्क स्थूल रूप से समझ में आता है लेकिन मैच दयानंद कहते हैं परमात्मा राज्य का विधायक है वो राज्य की विधि करता है परमात्मा ने वेद में राज्य बनाने का आदेश दिया है राज्य होना चाहिए दूसरे इसी आधार पर परमात्मा पर भी दोष देते हैं उसने सब पे अधिकार जमा रखा है सब आत्माओं के ऊपर सबका न्यायाधीश बन बैठा है सबको सुख दुख देने का निर्णय अपने हाथ में ले लिया है उसने हमें तो जैसे गुलाम बना दिया है और जो धर्म इसकी बात को करते हैं इस तरह की बात को कहते हैं ये आज के बुद्धिवादी व्यक्ति अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि ये परमात्मा ने तो हमें गुलाम बना रहा है ऐसे धर्म को हम नहीं मानेंगे जिसमें हमें गुलाम बनाया जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत अधिक जोर और मान देते हैं तो वेद और हमारे ऋषि जिसका विधान करते हैं जिस बात को स्वीकार करते हैं समस्त विश्व में राज्य तो बने हुए ही हैं सभी जगह पर अधिकांश राज्य बने ही हैं और दूसरी तरफ ये बुद्धिवादी प्रगतिशील व्यक्ति कुछ बोलते हैं तो एक विचार खड़ा होता है कि वास्तव में ठीक क्या है कुछ तर्क इनके भी ठीक लगते हैं इधर ये विधान है तो महर्षि की स्पष्ट मान्यता है कि परमात्मा राज्य का विधायक राज्य का विधान करने वाला है वेदों में उसने राज्य का विधान किया है और उसने स्थितियां ऐसी बनाई है कि राज्य होना चाहिए तो अब उस स्वतंत्रता का क्या और अधिकार और शासित का क्या जो आक्षेप आते कृत्रिम सीमाओं का क्या कर्म की स्वतंत्रता परमात्मा ने भी दी है और जितनी स्वतंत्रता परमात्मा देता है उतनी स्वतंत्रता तो कोई दूसरा दे ही नहीं सकता जो स्वतंत्रतावादी अति प्रबुद्ध व्यक्ति माने जाने वाले उनके साथ यदि कोई व्यक्ति रहे उनके मकान में वो उसको भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे सकते कुछ न कुछ नियम करेंगे ऐसा मत करो ऐसा मत करो जिससे उनको बाधा होती है वो रोकेंगे टोकेंगे परमात्मा कभी हमें टोकता नहीं है रोकता नहीं है मनुष्यों को परमात्मा ने जो कर्म की स्वतंत्रता दी है वो हमें बहुत अधिक दी है उतनी कर्म की स्वतंत्रता तो कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता परमात्मा का शासन है परमात्मा सब जगह है उसमें हम विद्यमान हैं, फिर भी उसने स्वतंत्रता दे रखी है आधुनिक प्रबुद्ध व्यक्ति भी जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं होनी चाहिए स्वतंत्रता स्वतंत्रता तो एक या दो व्यक्ति की होनी चाहिए या सबकी होनी चाहिए सहज कहेंगे सबकी स्वतंत्रता होनी चाहिए मानव मात्र की होनी चाहिए सबको स्वतंत्र छोड़ने पर क्या किसी एक की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करेगी या नहीं करेगी कर सकती है या नहीं कर सकती है अवश्य करेगी ऐसा हो नहीं सकता कि सबको स्वतंत्रता दे दी जाए और कुछ न टोका जाए और उससे दूसरे को बाधा न हो हर व्यक्ति अपने ज्ञान अपनी समझ के अनुसार अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करेगा स्वतंत्रता यही है अपने जान के अनुसार कुछ भी करे वो ठीक है कि जो अच्छे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं वो दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते नहीं डालेंगे ये मान के चलते हैं ये जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालेंगे वो प्रबुद्ध हैं जैसे वो अपनी स्वतंत्रता को प्रिय समझते हैं वैसे दूसरे की स्वतंत्रता को भी प्रिय समझते हैं जैसे अपनी स्वतंत्रता का मान रखते हैं अभिमान रखते हैं ऐसे दूसरे की स्वतंत्रता का भी मान और अभिमान रखते हैं ऐसा हो तब तो कोई बात नहीं है लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता वो अपनी इस स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करेगा ही तो इस बिंदु को भी देखा जाए कि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए तो स्वतंत्रता की रक्षा का प्रयत्न भी तो होगा उसकी भी तो आवश्यकता होगी वो कैसे होगा केवल इतना कह देना कि सबको स्वतंत्रता दे दो स्वतंत्रता होनी चाहिए इतने मात्र से सबको स्वतंत्रता नहीं हो सकती यह व्यवहारिकता है हम केवल सैद्धांतिक रूप से बोलते रहे सबको स्वतंत्रता हो पूर्ण स्वतंत्रता हो क्या आप उसको व्यवहारिक स्तर पर नहीं लाना चाहते लाना चाहते हैं व्यवहारिक स्तर पर यह समस्या आएगी एक की स्वतंत्रता दूसरा बाधित करेगा अवश्य करेगा सब नहीं करेंगे बहुत लोग करेंगे कम या अधिक तो से पूछा जाए ऐसी स्थिति में क्या उपाय है आपके पास में आप कोई शासन नहीं लाना चाहते कोई नियंत्रण नहीं लाना चाहते कोई संविधान नहीं लाना चाहते इसे आप बंधन समझते हैं आपके पास सबकी स्वतंत्रता की रक्षा का क्या उपाय है क्या योजना है सिवाय इसके और कुछ नहीं कह सकते कि सबको हम शिक्षित करेंगे और सब स्वतंत्र रहेंगे जो दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करता है उसको सिखाएंगे ये मानवीय उपाय उनका उसको दंड नहीं देंगे उसको जेल में नहीं डालेंगे सिखाएंगे ये हमारा कर्तव्य है वो हमारा भाई के समान है हम उसको सिखाएंगे शिक्षा देंगे अच्छी बात है शिक्षा दीजिए शिक्षा देनी भी चाहिए कोई मना नहीं फिर है फिर अगला प्रश्न आएगा क्या आप जिसको शिक्षा देंगे वो सब उसको स्वीकार करेंगे शिकार करते हैं क्या आपने इसका प्रयोग करके देखा है क्या आप सबको ऐसी स्वतंत्रता देने के लिए उतरे हैं कभी जीवन में कि जो जो हमारी स्वतंत्रता की बाधा करता है उसको मैं जाके केवल सिखाऊंगा जेल नहीं भेजूंगा और वो बार बार बाधा पैदा कर रहा है और हम केवल सिखाते चले जा रहे हैं क्या आपने कभी एक महीना ऐसे बिताया है एक महीना एक दिन भी बिताया है इन लोगों को अपनी स्वतंत्रता प्रिय है बस हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिले जो ये मानव मात्र की स्वतंत्रता की बात करते हैं उसके पीछे वास्तव में उनका अपना शुद्ध स्वार्थ है हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिले हमारे लिए कोई प्रतिबंध न हो मूल में बात यह वो ऐसा तो कह नहीं सकते कि केवल हमें स्वतंत्रता मिले उनको बात तो यही कहनी पड़ती है मानव मात्र को स्वतंत्रता मिले लेकिन चाहते क्या हैं हमें स्वतंत्रता मिले ठीक है आपको स्वतंत्रता मिल गई आप कुछ भी लिखें कुछ भी बोलें अब उसका कोई विरोध यदि करे वो तत्काल कहते हैं ये स्वतंत्रता के बाधक व्यक्ति है आलोचना कर रहे हैं हमने ये लिख दिया ये नहीं लिखना चाहिए इस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं ठीक है उनको तो यही दिखाई देता है ये हमारी स्वतंत्रता के पाठक हैं आप उनको कुछ करने से रोक रहे हैं ये क्या कर रहे हैं हम जो लिखे हैं, उसमें कोई बोले नहीं कोई उसको रोके नहीं आप उनकी स्वतंत्रता को भी बाधित कर रहे हैं और हमारी स्वतंत्रता से जो भी कुछ बोलें करें इससे यदि अन्यों को बाधा होती है पीड़ा होती है और यदि वो अन्यायपूर्वक बोला जा रहा है तो रोका ही जाना चाहिए न्यायपूर्वक बोलने से यदि दूसरों को बाधा होती है तो फिर वहां निर्णय करना होगा क्या केवल ये हम आधार बनाए जिससे दूसरे को बाधा होती है वो रोक दिया जाए ऐसे तो सड़कों पे जिन्होंने अतिक्रमण कर रखे हैं उनको हटाने में उनको भी बाधा होती है वहां सब जगह न्याय पक्षपात रहित ये लाना होगा उचित सत्य प्रमाणों से युक्त जो है वो ही स्वीकार करना होगा उसी बिंदु पे सब एक हो सकते हैं लेकिन वो बने कैसे उसके लिए शासन की आवश्यकता है राज्य की आवश्यकता है इसलिए परमात्मा राज्य का विधायक है राज्य होना चाहिए ये राज्य दूसरों को परतंत्र बनाने के लिए नहीं है इन बुद्धिमान व्यक्तियों को जो आजकल स्वतंत्रता की बात करते हैं वो एक नकारात्मक दृष्टि से इसको देखते हैं वैसे अपने को बहुत सकारात्मक समझते हैं पॉजिटिव समझते हैं लेकिन वो नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं कि ये शासन हमें परतंत्र बनाने के लिए वो इसको सकारात्मक दृष्टि से क्यों नहीं देखते कि राज्य और शासन हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए है एक व्यक्ति अन्याय से दूसरे को बाधित ना करे इसके लिए ये राज्य है आ, ये अलग बात है कि आज जो राज्य चलते हैं शासन राष्ट्र है उसमें त्रुटियां हैं संविधान में भी त्रुटि हो सकती है और संविधान में त्रुटि ना हो तो संविधान को चलाने वालों में त्रुटि हो सकती है उनके अपने स्वार्थ हो सकते हैं उसका गलत ढंग से दुरुपयोग कर सकते हैं करते हैं खूब करते हैं लेकिन इससे राज्य त्याज्य नहीं हो जाता हम राज्य या शासन की आलोचना करने लगे ये नहीं हो सकता ये ठीक नहीं है शासन करने के तरीके की आलोचना कर सकते हैं वहां जो अन्याय है उसकी आलोचना कर सकते हैं अब जो ये सीमा रहित विश्व की परिकल्पना करते हैं और उसमें भारतीय संस्कृति का भी जोड़ देते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा वसुधा कुटुंब है तो इनमें से कोई है जिसने अपने घर की सीमा ना बना रखी हो अब घर बनेंगे यदि किसी शहर में गांव में तो सीमा तो होगी ही ना खेत बनेंगे तो डोली तो बनेगी ही ना किसकी स्वतंत्रता कहां तक है दूसरे की स्वतंत्रता के मान के लिए डोली तो बनेगी दीवार तो बनेगी डोली और दीवार बनने का यह मतलब नहीं है कि हमारे में झगड़ा है विरोध है झगड़ा और विरोध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है विभिन्न राष्ट्रों की अपनी सीमाएं होते हुए भी अविरोध प्रेम रह सकता है और यदि एक वर्ग ऐसा समझता है कि दूसरे वर्ग हमारे यहां आकर के बाधा खड़ी कर सकते हैं तो रोकेंगे उनको रोकना चाहिए ये जो जितने स्वतंत्रतावादी हैं इनके अपने घर भी तो होते हैं खूब संपन्न होते हैं इनके घर में कोई भी आए घुसे वो स्वीकार करेंगे कोई भी पशु पक्षी घुस आए अंदर मलिन उत्ता मलिन सुअर शिकार करेंगे कभी नहीं इस व्यवहार को आप अपने घर में नहीं लागू कर सकते जिस व्यवहार को लागू करना आपको व्यवहार्य नहीं लगता परोक्ष रूप से आप उसको अनुचित मानते हैं वो आप राष्ट्रों पर कैसे लागू कर सकते हैं कहीं एक जगह तो घटा के बताइए ठीक है हमने एक राज्य में सीमा बन, बना दी बाहर और अंदर हम आ रहे हैं जा रहे हैं निर्बाध रूप से लेकिन ये तब है जब हमने एक सीमा बना रखी है एक आश्रम एक घर उसकी अपनी सीमा बन गई है अब हम कमरों में इधर उधर निर्बाध रूप से आ रहे हैं जा रहे हैं अगर वो सीमा ना हो बाहर वाली तो हम अंदर भी निर्बाध आ जा नहीं सकते बाधाएं खड़ी हो जाएंगी हमने एक सामूहिक सुरक्षा सामूहिक सीमा बनाई इसलिए ताकि हम अंदर स्वतंत्रता से रह सके इस सीमा स्वतंत्रता के लिए है बाधकों को हटाने के लिए रोकने के लिए है आज जितनी स्वतंत्रता से हम इधर उधर आना जाना करते हैं अगर सीमाओं से सुरक्षा हटा ली जाए तो हर गांव हर व्यक्ति डर के साय में जिएगा कब कौन आ जाए क्या कर जाए कुछ नहीं पता एक आश्रम में रहते हैं एक आश्रम की सीमा बना दी सुरक्षा बना दी अब अंदर कमरों में सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है कोई ताले की आवश्यकता नहीं है हम स्वतंत्रता से आ जा सकते हैं अर्थात सामूहिक सुरक्षा बना करके हम अपनी अंदर की स्वतंत्रता को व्यवहार में ला हैं उस तो भाईये स्वतंत्रता को हटा दीजिए सीमा को कि आश्रमों ने भी अपनी दीवारें बना रखी हैं दीवारें हटा दीजिए आपको सुरक्षा तो करनी पड़ेगी फिर हर कमरे में अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी तो राज्य हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए है स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए राज्य ये सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे न्यायुक्त स्वतंत्रता बनी रहे इसलिए राज्य है मनुष्यों की स्वतंत्रता प्राणी मात्र का हित परमात्मा भी चाहता है और उसे पता है कि राज्य के विधान के बिना सबसे अच्छी स्वतंत्रता नहीं रह सकती इसी में सबसे अच्छी स्वतंत्रता है ट्रक पर स्वतंत्रता से यदि वाहन दाएं या बाएं किसी भी तरह आए जाएं चौराहे पर बिना बत्ती के कोई भी वाहन कैसे भी स्वतंत्रता से आए और जाए तो अधिक बाधा होती है और यदि वहां शासन हो अभी ये निकलेंगे ये दाएं चलेंगे ये बाएं चलेंगे नियम लगा दिए जाएं, तो हम अधिक स्वतंत्रता से आ जा सकते हैं निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं इन नियमों से हमारा आना जाना बाधित नहीं होता है हमारे आने जाने में स्वतंत्रता अधिक रहे बाधा कम रहे इसके लिए ये नियम है और जो इनमें भी बाधा समझता है इन नियमों में वो स्वार्थी व्यक्ति है वो केवल अपनी स्वतंत्रता की चिंता कर रहा है अपने अधिकार की चिंता कर रहा है अन्यों की नहीं कर रहा है ऐसे स्वार्थी व्यक्ति से मानव मात्र की स्वतंत्रता की बात शोभा नहीं देती वो तो एक आवरण है बस ऊपर से मानव मात्र की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं वास्तव में अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाह रहे हैं ऐसे व्यक्ति जब स्वतंत्रता से जा रहे हों और दूसरा भी स्वतंत्रता से बीच में आ जाए वो कभी नहीं चाहेंगे वो कहेंगे ये मेरी स्वतंत्रता में बाधा कर रहा है वो ये नहीं देखते कि उसकी स्वतंत्रता है आने जाने में हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की रक्षा चाहता है होनी चाहिए उसके लिए राज्य शासन के बिना और कोई पाए नहीं है ये आवश्यक है इसलिए परमात्मा राज्य का विधायक है और आर्यो को इन राज्यों को इसी रूप में देखना चाहिए मानव मात्र को राज्यों को इसी रूप में देखना चाहिए ये हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं इनको सहयोग करना चाहिए इसमें जो अन्याय पक्षपात है उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए परमात्मा जिस राज्य की परिकल्पना करता है परमात्मा जिस राज्य का आदेश करता है विधान करता है वो पक्षपात रहित राज्य है न्यायुक्त राज्य है ऐसे परमात्मा को हमें धन्यवाद देना चाहिए उसने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं ऐसे निर्देश दिए हैं और हमें राज्य को भी स्वीकार करना चाहिए परमात्मा को हम राज्य का विधायक समझें और परमात्मा को जब हम राज्य का विधायक समझेंगे तो अन्य राज्यों को भी स्वीकार करने की स्थिति में आएंगे दूसरे की स्वतंत्रता को भी स्वीकार करने की स्थिति में आएंगे तब हम दूसरे को ठीक मान दे पाएंगे और वो हमारी सच्ची परिकल्पना होगी कि हर मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्रता रहे और ये संतुलन ही बड़ा विचित्र है वो बुद्धिमान और परोपकारी व्यक्ति ही इसको समझ सकता है निस्वार्थी व्यक्ति ही जो सबका ध्यान रखता है जो सबको आत्मा के समान समझता है वो ही इसको ठीक समझ सकता है बिना समझे राज्य को स्वीकार करते हैं परतंत्रता में उनको छोड़ दीजिए लेकिन जो प्रबुद्ध हैं उनमें से वही इस राज्य को स्वीकार करेंगे जो निस्वार्थ रूप से और सबका हित समान रूप से समझते हैं वास्तव में नहीं तो राज्य का विरोध करेंगे इसलिए महर्षि दयानंद ने हर समाज के नियमों में एक नियम बनाया बहुत बड़ा संतुलन है सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब स्वतंत्र रहे ये वो विधान है जिससे सबकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है जहां सामाजिक सर्वहितकारी नियम होता है वहां हमें उतने अंश में परतंत्र रहना चाहिए क्योंकि इसी से अन्यों की भी स्वतंत्रता की रक्षा है और हमारी भी स्वतंत्रता की रक्षा है ये एक ऋषि की दृष्टि है ये वेद की दृष्टि है ये परमात्मा की दृष्टि है और इस स्वतंत्रता में सामाजिक सर्वहितकारी नियमों में ही राज्य का शासन विधान होता है होना चाहिए राज्य या शासन जब व्यक्ति के अपने निजी चीजों में हस्तक्षेप करता है वो उसकी सीमा से से बाहर गए यह अतिक्रमण है, है सीमा का प्रत्येक हितकारी नियम पालने में हम स्वतंत्र हैं वो स्वतंत्रता रखते हुए सर्वहितकारी नियम पालने में सामाजिक नियम पालने में परतंत्रता रहे ये राज्य के लिए सीमा भी है और ऐसे ही राज्य का विधान परमात्मा करता है इस दिन हम क्या खाएं कितना खाएं इन सबके ऊपर राज्य का शासन नियंत्रण नहीं हो सकता न होना चाहिए सामाजिक सर्वहित दृष्टि से वो नियम करें ठीक है नहीं तो वहां स्वतंत्रता होती है कैसे कपड़े पहने किससे मिलें किससे बातचीत करें कब शयन करें कौन सी पुस्तक पढ़े कितनी पढ़ें कौन सी भाषा को सीखें चीन में भी सार्वजनिक है इसलिए नियंत्रण हो सकता है लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो स्वतंत्रता होनी चाहिए ऐसे राज्य का विधायक परमात्मा है परमात्मा इन पृथ्वी के राज्यों का भी विधान करता है और परमात्मा का अपना भी राज्य है जो कि समस्त प्राणियों के लिए है उसका विधायक उसका शासक तो वो है ही यहां के राज्यों से हम बच भी जाए तो वो राज्य तो है ही परमात्मा का राज्य तो है ही उससे बाहर हम कभी नहीं जा सकते उसे तो हमें स्वीकार करना ही है और जब दो राज्यों में विरोध आता है तो हमें परमात्मा के राज्य को परमात्मा के शासन को परमात्मा के नियम को स्वीकार करना चाहिए परमात्मा को राज्य विधायक स्वीकार करके और ये उसकी हमारे पर एक कृपा समझ के परमात्मा को अपना राजा समझते हुए उम का उच्चारण करेंगे ओ...